ओम ज्ञानी ज्यांजनशलाकया चुर्मील येन थम श्रीगढ़े नम आज हम भाकुरे नंबर श्लोक से महांबोधे स्थिर कनक रुचि नील शिखरे वसंता सादंथ सहज बल बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकलसुरा महान समुद्र के तट पर जो नीलाचल पर्वत जो स्वर्णिम है और चमकता है उसके ऊपर स्थित महान एक बड़े भगवान जगन्नाथ अपने शक्तिशाली भाई बलभद्र और अपनी बहन सुभद्रा जो दोनों के बीच में है उनके साथ निवास करते हैं ऐसे जगन्नाथ स्वामी जो भक्ति सेवा का अवसर सभी भगवान के सुर मतलब देवगण yeah. या पुण्यशाली जानो दैवी प्रकृति सम्पन्न जानो शिक्षित शिक्षक सूर सूर कुछ नेचुरली नहीं श्री देव भक्ति सेवा का अवसर ये देवताओं को करते हैं they mere darshan ke vishay mein you know sahaj is not translated as god but suni for saranta sahaj although adrayna tala na come to be in our consciousness this concept and oh, it both both sahaj how is it it's not yeah छु नहीं तो महाबोधे अंबोधि का मतलब पानी जाओ महा मतलब सागर उस सागर जो फूरी में है वो क्या बनता है उसका विशेष नाम है सागर जो थोड़ी धाम पर है क्या बोले है? कोई है ओरिया बोल रहे कोई और समुद्र क्या? क्या कौन बोल रहे बाह जाति बाह जाति आपको नहीं मान रहा नहीं वो थी वो महाचित्र समुद्र ही महाचित एक कारण है कि वो सब महान पुण्य नदियाम उनका पुण्य महास वो सब सागर में देखते हैं तो महोदय जी महोदय जी चिरे कनेकड़ रुचि नीला शिखर है नीला शिखर शिखर इस प्रसंग में शिखर का मतलब हाहा पूरी तो, धाम का एक और नाम है या नीलाक्षलाद्र क्योंकि तो जगन्नाथ का मंदिर एक पहाड़ के ऊपर है वो पहाड़ नीलाजी को और ऐसे भगवान जगन्नाथ के कुछ नाम है ऐसे नीलाद्री पति नीलादी नीलाचला पति इत्यादि तो इस श्लोक में शंकराचार्य कहते हैं कि वो कहने के रुचिर रुचिर मतलब सुंदर हसी लगाओ खनक खनक खनक जाइस शाय क्या है उस समय में बात सोना ले जाता था यालंकृत भाषा है मुझे नये आध्यात्मिक दृष्टि में वो नीला नीलाद्री जो खनक न है अर्थात उसमें सोना है तो so, वो नीलाद्री वो पहाड़ के ऊपर भगवान जगन्नाथ उनके शक्तिशाली भाई काला के साथ रहते हैं एक तो प्रासाद तो में मतलब प्रासाद का मतलब राजमा है और वो है भगवान जगन्नाथ का मंदिर जो आज तक ये राजना है दाला भाद्रा दाला दाल भाद्रा दालीना बाला राम का मतलब दल शक्ति तो कृष्ण बलवान है ने कृष्ण भगवान सर्वशक्तिमान है तो बालाराम तालाराम का विशेष बल है तो ऐसा लग्ध है कि कृष्ण से भी बलराम और भी शक्तिमान है उनका नाम है ऐसे बलराम और बलभद्र चूंकि बलभद्र बलराम बलदेव भगवान कृष्ण के बड़े भाई है इसलिए यशोदमाई बाला राम को विशेष कर्तव्य दिया खनाया की रक्षा कर तो खाना खनाया द्रक्षधाम में कृष्ण को गोपाल को, तो खनाया तो चोट बाल उन्हें भी फल कृष्ण की बड़ी इच्छा थी बड़े बड़ी गायन को तो ब्राज के सब गालों में लेके कर। बहुत करोट बायस में कृष्ण और उनके सब दोस्तों छोटे छोटे बाचरों को चालन किए थे लेकिन और थोड़ा बड़ा होने की पर भगवान कृष्ण नंद महाराज को उनकी इच्छा प्रकट की कि मैं अभी बड़ा हूं तो मुझे ही यही सेवा दो एक बड़े कायम की चालन करो तो बच्चे तो थे गाँव नंद गांव के पास में उनका दास खिलाने नहीं और ज्यादा दूर नहीं चल लेकिन गए हम तो और बहुत दूर लगे चले मैं यशोद माई अस्वीकार के कृष्णा बहुत छोटा है और बहुत दौड़ लगा मेरे कृष्ण समाप्त नहीं है बड़ा काम करने के लिए लेकिन भगवान कृष्ण जाबरदस्त से नहीं नहीं कर सकते तो इतना सा इंसिस किया था क्या बाबू इंसिस हट हट हट हट किया थे कि नंद महाराज इनका भक्त है इसमें उनका विदाई बाबू नाम है और इसलिए जो तो भगवान कृष्ण बा हट खा के या हट के तो फिर नंद महाराज स्वीकार किया ठीक है ठीक है ठीक है तो यशोधमाही बाला भाद्र को विशेष कर्तव्य दिया कि तुम बड़ो हो तुम बलराम हो बलवान हो तुम विशेष न जा खान को जिससे उसका कोई विपद दिखाती नहीं हो तो माया सोदा का विश्वास था कि उनका खन आया आग कोई भी दिखाती नहीं पड़ेगा तो बाला भाद्रा है कृष्ण की रक्षा करने के लिए तो मा, माया सोदा अनुमति दी कृष्ण को गोचारण करने के लिए एक शर्त था की बालूराम साध में जाएगा फिर मैं अनुमति यही शर्त है तो ईश्वर पर रम कृष्ण कौन है परमेश्वर कृष्ण या बाल दोनों एक ही भगवान है दोनों तो बालोराम बड़ा भाई है और विशेष बालराम परंतु अंतिम विषा में वो कृष्ण जो बलराम से इतने बाल बाल बाल राम से बाल बान नहीं है ऐसे से लग गए लेकिन अंतिम विचार है कि बलराम से कृष्ण औ बलबान है और क्या प्रणाम है आप सब जानते वो कृष्ण एक बार शिल प्रभुपात जब वृंदावन में थे कृष्ण बालोराम मंदिर में थे तो कृष्ण बालोराम के सामने ठरे रहे थे और उनके उपासित शिष्यों से पूछे कि कौन सबसे है कृष्ण या बालोराम और कोई कोई बोला कृष्ण बालाराम और उनके शिष्यों का मीमांस था कि बालोराम सबसे बाल है और प्रभाग बाल नहीं कृष्ण सबसे बाला है और, और प्रमाण है कि देखो कृष्ण बालाराम तो बालाराम का हाथ कृष्ण का गर्जन था है मतलब भगवान कृष्ण बाला का क्या बोलते हैं जो श्रेय का वजन सबका भा क्या बोलते समर्थन करते दहन कर तो यही प्रमाण कि बालोराम थक गए हैं वो बाला राम थक गए हैं और कृष्ण बलराम का शूर hmm. exactly anyway, तो का आचार्या मत बहंगली आचार्य का प्रमाचार्य आचार्य आचार्य जय मत से मत शा तो और कौन है कृष्ण और बालराम के साथ पूरी धाम का सुरम्य सुबृह जगन्नाथ मंदिर में सुभद्रा मध्यस्थ तो उनके बीच <laughs> में सुभद्रा भी है मेरी जब सर्वप्रथम जगन्थ सुभद्रा बालराम तथा श्री कि और बीच में वो जो है वो ख्रिस्ट है क्योंकि बीच में है तो, तो वो ही ख्रिस्ट हो तो कोई मुझे नहीं बोला तो, तो बल्कि ये जागरण सुभाद्र बाल और सच है कि बीच वाली जो एक्चुअली सुभाद्राई है वो ख्रिस्ट है आई सर विचार तो मध्यस्था सुभद्रादेव और इस सब विशेषकर भगवान जगन्नाथ सकल सूर्य सेवा अवसर देते हैं सब देवगण सूर सूर्य ये शब्द का विशेष अर्थ है जो अधिकारी है सूर्य तो सूर्य है एक प्रकार का स्वर्ण मध्य, स्वर्ग का शराब तो जो फिन्ने वाले हैं वो तो सूर्य को देव स्वर्ग के देवता जो तो वे भगवान की सेवा करते हैं अफ्र का रूप में पूरी धाम में भगवान जहां जहां आचा विग्रह के रूप में स्थापित है और उनकी सेवा हो रहे हैं वहां वहां सब देवागान भी आते हैं उनकी सेवा करने पर जैसे भाद्रीनाथ में तो चई मायना भूदेवगण अर्थात ब्राह्मणों के द्वारा आद्रीनाथ की सेवा होती है और शीतकाल हिमालय पार रहते है बहुत बहुत ठंडा पड़ते है वहाँ पर तो शीख बहुत शीत में है बहुत ठंड नहीं और ब्राह्मणों वहा से और थोड़े तो नीचे आते हैं और शीख काल देव प्रा उसका उन्हें लिखते क्योंकि भाद्रीनाथ जो समय तो पूरा हीन से आवृत है और वहां संभव नहीं थे साधारण मनुष्य के एक दो संत वहां रहे थे जो तीव्र शी कर सकते है। और आज कुछ सालों के पहले वो भारतीय एक कैंपन है वहां पर तो कुछ साइन भी वहां रहते हैं तीव्र शीत तो क्या है वो देव प्रयास जाने के पहले वो ग्रामीणों जो छह महीना भगवान भाद्रिया की सेवा करते हैं तो द्वार और दान करने के पहले अंदर एक दीप जलाते छह महीना के पश्चात वापस आते हैं और दीप जलते थे तो कैसे कहा से तेल थे और चूला लगते हैं तो यही प्रमाण है कि दीप जब मनुष्य या भूदेवगन ब्रमनोम नीचे जाते उस समय देवगन आते हैं बद्रीनाथ भगवान की सेवा करते तो ऐसा चमक होते है आज तक भारत में हमारा यही चमककार है क्योंकि हम साधारण मनुष्य लेकिन जहा जहां भगवान की सेवा होते हैं वहां वहां देवगण भी आते हैं भगवान की सेवे कर पूरी ध्यान में चैतन्य महाप्रभु की उपस्थिति में जब चैतन्य महाप्रभु वहां थे चौबीस साल चैतन्य महाप्रभु छब्बीस साल और पूरी धाम में आविष्कार किया एक्चुअली अठारह साल और क्योंकि उसमें छह साल का गमनागमन था पुरी धाम से आना जाना था तो उस समय बहुत यात्री आए थे भारत के विभिन्न विभिन्न देशों प्रांतों से आए थे जगन्नाथ स्वामी का दर्शन करने के लिए और चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए और चैतन्य महाप्रभु का प्रेम संकीर्तन और नृत्य में अंश ग्रहण करने के लिए तो उस समय बहुत स्वार्थ देवगन भी आयत यात्री गण जैसे मतलब छदन ले जैसे साधरण मनुष्य आय थे महान महान देवघन आय थे और भक्तिविन ठाकुर उनकी दृष्टि में ब्रह्मा आदि देवधन चैतन्य महाप्रभु की आरती करते हैं एक घटना थी न्यूयॉर्क में तो शिल प्रमुख के नवीन शिष्यों समय सब नवीन थे जो शिल प्रोपा के लिए एक प्रवचंद कार्यक्रम ये बचते थे एक विशाल हाल विशाल विशाल हॉल था और पांच सौ छह सीट लेकिन खाली फैंस से लोग आए थे का श्रवन करने के लिए तो फिर भी कपात पूरा लंबा प्रवचन दिए थे हरी कथा और बाद में शिष्य बहुत कम लोग आए थे कम लोग कम लोग लोग नहीं देखा प्रमाद उपस्थित था शिव उपस्थित सब सब देवदानुपस्थित थे जब एक शुभ कृष्ण भक्त हरि कथा बोलते तब सब देवदान रहते ही श्रवन करने के लिए तो मंदिर स्थापन करना क्या है ये एक अवसर अवसर किसने मंदिर स्थापन करना तो पुण्यशाली लोगों को आपसे देना भगवान का दर्शन करना सेवन करना नाम कीर्तन करना और देवगान भी आते हैं उनकी सेवा करना तो जगन्नाथ स्वामी जो नीलाद्री के ऊपर उनका सुंदर मंदिर में निवास करते हैं उनके बड़े भाई दलव दलवाल दलवा और सुभा के साथ रहते हैं वे वही से निवास करने से सब दीपा उनको अवसर देते हैं उनकी सेवा करने के लिए और एक मंतव्य है कि सब जो भगवान जगन्नाथ के भक्त है सब देव है विष्णु भक्त स्मृतो दायब और विशेषकर पुराण शास्त्र का बना है कि पूरी निवासियों सब चतुर्भुजी है हम नहीं देखते पूछ देते अर्थात वे सब वैकुंठवासी है पूरी धाम वैकुंठ के समय तो आज तक इस दूषित आधुनिक जमाने में भी तो सब निवासियों की विशेष प्रीति है भगवान जानको पूरे विश्वास भगवान जानकारी वो पूरी में नहीं पूरा ओडिशन गमजम डिस्ट्रिक्ट शायद थोड़ा अलाका है क्योंकि तो वहां पर लोग की विशेष श्रद्धा है नृसिंह भवन वहां से सिंहा चला। जो नहीं न ही सिंहाचल जो आंध्र प्रदेश में तो वहां पर लक्ष्मी बरा नर सिंह मंदिर गमजम के लोग थे उनकी पूरे पूरे ओडिशन में नृसिंह के प्रति विश्वास है तीन चार साल के पहले दो महीना रहा था एक ब्राह्मण का घर में पूरी धर्म और उस घर जो लगभग सभी समय तो खाण नहीं आती तो ऐसा बाती। प्रदीप से प्रदीप जला के शाम को तो सब पड़ा अभ्यास कर सब थोड़ी निवासियों की श्रद्धा है और श्रद्धा है भगवान जगन्नाथ जानते है कि राधा गोविंद वही कृष्ण है फिर भी इस रूप उनकी श्रद्धा है और विचित्र है कि शंकराचार्य का विशेष स्वभाव आज तक हुई धाम में है वो सब सेवा का नियम जो आज का चौरा है वो शंख में जो सब थ्री निवासियों विशेषकर फंड अर्थात ब्राह्मणों की प्रीति है व्यर्थ यात्रा का खास व्यार्थी यात्रा का समय है वो सब दायत्र तो फंड नहीं है वो अलग जाती है की संस्कृति बहुत गहरे है तो वे जगन्नाथ उनके कुठुम जैसे मानते हैं। और इसलिए वो प्रेम से जगन्नाथ को निंदा करते है। और क्या है अश्वीय बातों से जगन्नाथ की निंदा करते हैं खा लिया खा लो और अन्य अन्य शब्दों से कृपा परा पारत सजल जलध श्रेणी रुचिरोम स्फु अमापम के रुह मुख सुंद्रा आराध्य शुतिगण शिखा गीत चरित जगन्नाथ स्वामी नायन ना भक्त गामी भगत चुने भगवान जगन्नाथ कृपा के सागर है और जल से भरे काले बादलों की भक्ति के समान सुंदर है वे लक्ष्मी और सरस्वती के आनंद के स्रोत हैं और उनका भूखमंडल खिले हुए निर्मल कमल के समान है देवताओं में श्रेष्ठ देवताओं और ऋषियों में श्रेष्ठ श्रेष्ठ गण उनकी उपासना करते हैं और विषय उन उनका स्नान करते हैं वह जगन्नाथ स्वामी मेरे मित्रों के विषय हैं। भगवान जगन्नाथ दया सागर है तो ये वानन हम बांधन थे भगवान का बांधन है तो दूसरे श्लोक में भगवान का रूप है, तो नाम रूप नाम रूप गुण लीला तो भगवान के असंख्य गुण हैं जिसमें कौन सा सबसे महत्वपूर्ण भक्तवाद सामने उनकी कृपा उनके भक्तों की प्रति तो सब ऐसी स्तुति में और कीर्तन में भक्त भक्तजनों से रक्षित कीर्तन और ऐसी स्तुतिया में कि भगवान दया नाय तो यही बात है क्योंकि भक्ति ऐसी है की भक्तों ऐसा सोचते हैं कि मैं बहुत प्रतीत हूं और भगवान इतने महान महान महान होने के पर जो तो कोई वही भक्त बाह है और मे इतने से कथित इतने तुच्छ इतने से तुच्छ होने पर भी भगवान दयालु है मेरी एक ही आशा है कि भगवान मुझको उधार करेंगे क्योंकि वे दया सिंधी वो शब्द रघन श्लोक गया है दया सिंध भगवान कृपा सिंधु कृपा सागर कृपां कृपा के लिए कही शब्द है संस्कृत में और शब्द और सागर के लिए कही शब्द है तो ऐसे दया सागर दया सिंधु करुणा निधि तो ये सब नहीं निधि तो, निधि भी सागर तो ऐसे बहुत शब्दों से कि भगवान जगन्नाथ दया सागर है गण है चुमित अमित प्रति पथित पावन तुम्हारा पवित्र नाम भक्तिरव ठाकर कहते थो और तू भगवान कृष्ण फचित पावन ये आपका प्रसिद्ध नाम है तो उसको उदाहर करो थावन को कर, पावन, कर, पावन कर, जरोचंद कहीं के चंद नहीं ऐसा कहते जैसे बहुत आज सुबह न्याय बाबा हैचू था चीचर प्रभु फायदा तो भगवान ऊपर से आते हैं हमको ऊपर ले जाने के लिए तो मैं फाथित हूं तो अगर हम सोचते हैं मैं ऊपर हूं तो भगवान हमको नहीं उठेंगे नहीं, उठें। नहीं उठाएंगे तो कि मैं मे फू इस प्रकार सोचना चाहिए दाइन भाव से भगवान भक्तों क्या बोलते हैं भगवान आकाशित होते हैं भक्तों का धन्य भाव से कृष्ण ये नाम का आर्थ है जो सबको आकाशन देते हैं उनके असंख्य दिव्य गुणों से रूप नाम गुण रूप दिला सब कुछ जो भगवान की है तो सब आकाशण आख, देते और भगवान स्वयं आकाशित होते हैं उनके धक्तों का दाय भाव से तो कृपा भगवान उनका गुण है और उनका रूप कितने सुंदर है सजल जलद भी विचुर सुंदर तो, तो कि वे नवमेघ श्याम नवमेघ श्याम वो एक राम है भगवान कृष्ण जलद जलदा का मतलब दादा तो ऐसे इस मौसम में हम सजाओ जलाधर देखने से भगवान का रूप का स्मरण कर, कर तो ऐसा है कि सजाओ जलाधर अर्थात शाम में या काला दादल देखने से सब मोर मयूर बहुत उत्साहित होते और विशेष नाचते हैं तो उसका कारण क्या है उसका कारण है कि भगवान कृष्ण का स्मरण करते शाम में देखने से रमा रमा ब्रमा कंग रमा कौन लक्ष्मी बाणी बाणी सारस्वती तो लक्ष्मी जी है आईश्वर्य की अधिष्ठा और सरस्वती है विद्या देवी तो सब ऐश्वर्य धन संपत्ति और विद्या भगवान कृष्ण की स्वभाविक दोनों है और लक्ष्मी और सरस्वती ये ऐश्वर्य और विद्या की, की देव्यान है और वे भगवान से जागरनाथ सेगरनाथ की सेवा करने से उनका रूप देखने से भगवान जागरनाथ से पूर्ण आनंद मिलते हैं तो धन ऐश्वर्य या संपत्ति या विद्या महान गुण जो किसी को कुछ भी आध्यात्मिक कुछ भी आनंद नहीं दे सकते यदि वो विद्या और धन कृष्ण भक्ति का पव नहीं है भौतिक विद्या धन सम्पत्ति तो हमको कुछ भी आनंद नहीं दे सकते वो अगर धन सम्पत्ति है और वो भगवान की सेवा में लगाना है तो उससे आनंद होते विद्या अगर हो तो वो यदि कृष्ण की सेवा में आर्थिक नहीं हो यदि ज्ञान आर्जन कर है, लेकिन उसका उद्देश्य नहीं है कि यही ज्ञान भगवान की सेवा में लगन हो और में आदर नहीं हो जो तो वो धन संपत्ति और विद्या किसी को कुछ भी आनंद नहीं दे सकते क्योंकि लक्ष्मी और सरस्वती स्वयं उनका ऐश्वर्य और विद्या से आनंद नहीं ले लेते हैं भगवान जागरनाथ से आनंद रहता है तो भगवान कृष्ण का रूप स जाला श्रेणी अर्थात जल से भरा दानवाओ की पंक्ति जैसे सुंदर है और विशेषकर उनका मुख मंडप एक निर्मल पूरा पुनःविकासित कमाऊ जैसे है वे सभी महान देवगणों से आराध है तो यही भगवान जगन्नाथ का रूप वर्णन गुणवर्णन और लीला वर्णन अगला श्लोक में होगा और साउल सुबह हम और बाकी चार श्लोकों का पानन करेंगे आशा रहे बहुत लोग आएंगे सुबह का समय क्लास के लिए और हम और भी जगन्नाथ देव की स्तुति करेंगे इस प्रकार जय जगन्नाथ स्वामी की जय हरे कृष्ण महाराज की तब ठीक हाथ हरे कृष्ण